संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व राजा शल्य का पराक्रम अर्जुन अस्वस्थामा का युद्ध तथा राजा का कहते हैं महाराज, मद्रा जब को पीड़ा देने उस समय सातिकी भीमसेन नकुल और सहदेव ने आकर शल्य को घेर लिया और उन्हें बींधना आरम्भ कर दिया भीम सेन ने शल्य को पहले एक और फिर सात प्राणों से घायल किया सातिकी ने उन्हें सौ बाड़ मारकर सिंह के समान गर्जना की नकुल ने पांच और सहदेव ने सात बाणों से शल्य को बींद कर पुनः सात सायकों से घायल किया इन महारथियों से पीड़ित होकर भी में डटे रहे। उन्होंने सात्यकी को सात से इनको तिहत्तर और नकुल को सात बाणों से बिंद दिया इसके बाद सहदेव के बाण सहित धनुष को काटकर उसे इक्कीस सहायकों से घायल किया सहदेव ने भी दूसरा धनुष लेकर मामाजी को पांच बाण मारे फिर एक बार से उनके सारथी को घायल किया इसके बाद पुनः तीन बाढ़ मारकर शल्य को पीड़ित कर, कर दिया तदनंतर भीमसेन ने सत्तर सातिकी ने नौ तथा धर्मराज ने साठ बार मारे इस शल्य ने भी प्रत्येक की पांच पांच बाढ़ मारकर बीन डाला तब सातकी ने क्रोध में भरकर कर सल्ले पर तोमर का प्रहार किया भीमसेन ने सर्प के समान नाराज चलाया नकुल ने शक्ति छोड़ी और सहदेव ने गदा तथा धर्मराज ने शतकनी का वार किया इस तरह पांच वीरों के चलाए हुए पांच अस्त्र एक ही साथ की ओर छूटे पीछे गर्जना की शत्रु की दो बाणों से मद्राज को और तीन से उसके सारथी को बिंद डाला तब शल क्रोध में भर कर पांडव पक्ष के उन सभी महारथियों को दस दस बाण मारे इस प्रकार शल्य के द्वारा बा, बाधा पाकर वे महारथी अब उनके सामने नहीं ठहर सके का यह पराक्रम देखकर दुर्योधन ने ने समझ लिया कि अब पांडव पांचाल तथा के ही समान तदनंतर एक के द्वारा शल्य के चक्रक्षक चक को मार डाला यद एक शल्य ने बाणों की झड़ी लगाकर पांडव सैनिकों को आच्छादित कर दिया उस समय राजा युधिष्ठी सोचने लगे कि आज की आज के युद्ध में मैं भगवान श्री कृष्ण की कही हुई शल्य को मार डालने की बात कैसे पूर्ण कर सकता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मद्राज क्रोध में भरकर मेरी सारी सेना का ही श्रृंगार कर डाले वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि घोड़े हाथी तथा रथियों की सेना के साथ पांडव सैनिक वहां आ पहुंचे और मद्र को सब ओर से पीड़ित करने लगे किंतु मद्र राज सल्य पांडवों द्वारा की हुई अस्त्र वर्षा को शांत कर दिया इसके बाद हम लोगों ने राजा शल्य की वाणवृष्टि देखी उनके बाण आसमान से गिरती हुई टिड्डियों के समान जान पड़ते थे उस समय आकाश सायकों से ठसा ठस थस भर गया था तथा घना अंधकार छा जाने के कारण पांडवों की या हमारे पक्ष की कोई भी वस्तु सूझ नहीं पड़ती थी मद्राज की वर्षा से पांडव सेना को विचलित होती देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ युद्धेश्वर तथा भीमसेन आदि महारथी यद्यपि बहुत घायल हो चुके थे तो भी वे उस युद्ध में शल को छोड़कर न जा सके उनसे लड़ते ही रहे दूसरी ओर अस्वस्थाम तथा उसके पीछे चलने वाले त्रिगर्त देश की महारथियों ने बहुत से बाण मारकर अर्जुन को घायल कर दिया तब धनंजय ने तीन बाणों से द्रोण कुमार को और दो दो बाणों से अन्य महारथियों को बिंद डाला तत्पश्चात उन्होंने पुनः बाण बरसाना आरंभ किया इससे आपके पक्ष के योद्धा बहुत घायल हो गए इसके बाद उन्होंने भी इतनी बाढ़ वर्षा की कि अर्जुन के रथ की बैठक थोड़ी ही देर में भर गई श्री कृष्ण और अर्जुन के सारे अंग बाणों से भिंद गए यह देख आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ महाराज उस समय आपके योद्धाओं ने अर्जुन के जो दशा की वैसी न तो पहले कभी देखी गई और न सुनी गई थी उनके रथ में सब और विचित्र पंखों वाले बाण धते हुए थे तन्दर तन अर्जुन भी आपकी सेना पर बाण वर्षा करने लगे उनके नामक्षरों से अंकित बाणों की मार खाते हुए कौरव सैनिकों को सब कुछ अर्जुन में ही प्रतीत होने लगा अर्जुन रूपी आग आपकी योद्धा रूपी ईंधन को बड़े वेग से भस्म करने लगी सहायकों की चोट से बचाने के लिए जिन पर लोहे के आवरण पड़े हुए थे ऐसे ऐसे 2000 रथों का अर्जुन ने विध्वंस कर डाला जैसे प्रणय अग्नि इस चराचर जगत को दख्त करके धूम रहित होकर दमन दमकने लगती है उसी प्रकार पार्थिवी शत्रुओं का संहार करके देव हो रहे थे पांडुनंदन का यह पराक्रम देख अश्वत्थामा ने सामने आकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका फिर तो उन दोनों में भीषण वाण वर्षा होने लगी और बहुत देर तक एक साथ ही युद्ध चलता रहा फिर अश्वस्थामा ने बारह बाणों से अर्जुन को और दस से श्री कृष्ण को बिंध डाला तब अर्जुन ने भी हंसकर गांधीव की टंकार की और बाणों से गुरुपुत्र की पूजा करके उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला अब अश्वस्थामा ने उसी रथ पर खड़ा हो एक लोहे का मूसल लेकर उसे अर्जुन पर दे मारा किंतु अर्जुन ने सहसा उसके साथ टुकड़े कर डाले यद एक द्रोण कुमार ने कुपित हो अर्जुन पर एक भयंकर का प्रहार किया परंतु पार्थ ने पांच बार मार कर उसके साथ ही तीन भल्लों से द्रोण कुमार को खूब घायल किया अर्जुन के प्रहार से अत्यंत आहत हो जाने पर भी द्रोण कुमार को घबराहट नहीं हुई वह अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके रण में डटा रहा और पांचाल देशों के महारथी सूरत पर बाणों की वर्षा करने लगा सुरत भी अश्वस्थामा की ओर दौड़ा और उसके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा यद एक अश्वस्थामा को बड़ा क्रोध हुआ उसकी भावों में तीन जगह बल पड़ गए अब उसने धनुष पर काल दंड के समान भयकर नाराज चढ़ाया और उसे सुरत को लक्ष्य करके छोड़ दिया वह नाराज सुरत की छाती छेद कर भीतर घुस गया और सूरज प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा देर भर के मारे जाने पर अश्वस्थामा उसी के रथ पर जा बैठा और संप्तकों की सेना तो साथ लेकर अर्जुन से युद्ध करने लगा दोपहरी का वक्त था उस समय अर्जुन का शत्रुओं के साथ महान संग्राम हुआ जो यमलोक की आबादी बढ़ाने वाला था वहां कौरव योद्धाओं का पराक्रम देखकर तथा उनके साथ जो अर्जुन अकेले ही युद्ध कर रहे थे इसको लक्ष्य करके हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था